लेकिन अगर हृदय से तुम सुनते हो तो तुम धीरे धीरे और भी अपने अज्ञान से भरते चले जाओगे विनम्र रहोगे जानोगे कुछ भी तो जानता नहीं चुप होने लगोगे मौन होने लगोगे अवाक रह जाओगे ठिठकोगे और उसी अवाक रह जाने में समझ का जन्म समझदारी में नहीं ना समझी के बोध में समझ का जन्म इधर बहुत वर्षों में बहुत तरह लो, के लोग निकट मेरे आए धीरे धीरे धीर मुझे अनुभव हुआ कि अगर मुझे उन लोगों को तृप्ति देनी है, जिनका संबंध मस्तिष्क का है तो वे लोग जो हृदय के कारण मेरे करीब आए जाएंगे जो लोग हृदय के कारण मेरे पास आए हैं और जिन्होंने हृदय दांव पर लगाया है अगर उनके लिए मुझे बरसना है तो मस्तिष्क के कारण जो लोग मेरे पास आए हैं वो दूर हट जाएंगे न केवल दूर हट जाएंगे नाराज भी हो जाएंगे इन दोनों को एक साथ तृप्त करना असंभव है बहुत मैंने चेष्टा की कि दोनों के लिए सहारा मिलता रहे सैद जो मस्तिष्क से आज भरा है कल झुक जाए पर लगा नहीं असंभव है कल छी दाल में कितने ही समय रहे रस रसना ले सकेगी फिर मुझे उनकी फिक्र ही छोड़ देनी पड़ी आज भी उनके लिए दया है मेरे मन में लेकिन उनको खुद ही अपने पे दया नहीं आती तो मेरी दया क्या कर सकती कितने कांटों की बद्दुवाली है चंद कलियों की जिंदगी के लिए नाराज है वो विरोध में हजार तरह की आलोचनाओं निंदा उनके मन में उनकी नाराजगी मैं समझ सकता हूं लेकिन यह सौदा करने जैसा लगा कितने कांटों की बद्दुवाली है चंद कलियों की जिंदगी के लिए ये करने जैसा लगा एक कली भी खिल जाए और हजार कांटे गालियां देते रहे क्या फर्क पड़ता है कोई हर्च नहीं इतना तो तय कि कांटे न खिलते हां उन पर ज्यादा ध्यान देने से हो सकता था ये कली न खिल पाती तो अब तो मेरा संबंध सिर्फ उनसे है जो हृदय को दांव पर लगाने की हिम्मत रखते जो अब दुकानदारों से संबंध नहीं इसलिए मैंने सब ऐसे उपाय कर लिए कि उस तरह के लोगों को आने की सुविधा ही न रह जाए क्योंकि आते हैं तो अकारण समय व्यर्थ होता है अकारण शक्ति अकारण समय और उन्हें कुछ होने वाला नहीं जब तक कि वो सीखने ही ना आएंगे अब विद्यार्थियों में मेरी उत्सुकता नहीं है केवल शिष्यों में और फर्क यही है कि विद्यार्थी ज्ञान लेने आता है शिष्य जीवन लेने विद्यार्थी कुछ जानकारी बढ़ जाए तृप्त थोड़ी उसकी संपदा समझ की बढ़ जाए काफी शिष्य अपने को मिटाने आता है शिष्य पुनर्जीवन के लिए आता है शिष्य मरने और जीने की तैयारी लेके आता है सिस चुनौती स्वीकार करता है सदगुरु की सिस सत्संग के लिए आता है विद्यार्थी शिक्षित होने के लिए मेरे पास लोग आते हैं वो कहते हैं यदि हम संन्यास न लें तो क्या आपका प्रसाद हमें न मिलेगा मैं उनसे कहता हूं मेरा तो प्रसाद मिलेगा लेकिन तुम न ले पाओगे सवाल मेरे देने का नहीं सवाल तुम्हारे लेने का है सन्यास तो केवल एक भाव मुद्रा है एक गैस्चर कि तुम तैयार हो कि तुम मेरे साथ पागल होने को तैयार हो कि तुम मेरे साथ चलने को तैयार हो चाहे सारी दुनिया मेरे खिलाफ जाती हो सन्यास तो तुम्हारे प्रेम की घोषणा है सन्यास तो तुम्हारे इस निर्णय की सूचना है कि सारी दुनिया के मुकाबले तुम मुझे चुनते हो मैं तो उन्हें भी देने को तैयार हूं जो सन्यासी नहीं लेकिन उनकी लेने की तैयारी नहीं वो लेना चाहते हैं पर उनकी एक शर्त है वो जैसे हैं वैसे ही रहें, और लेना चाहते तब सिर से उनका संबंध बनेगा हृदय से नहीं यदि विज्ञ पुरुष मुहूर्त भर भी पंडित के साथ रहे वो तो तत्काल धर्म को उस प्रकार जान लेता है जिस प्रकार जिहवा दाल के रस को जान लेती बड़े सीधे सरल वचन है बुद्ध के कलछी और जीभ विज्ञ पुरुष मुहूर्त भर भी क्षण भर भी पल भर भी सत्संग कर ले सदगुरु के पास हो ले तो तत्काल धर्म को उसी प्रकार जान लेता है तत्काल तत्म जैसे जिहा दाल के रस को जान लेती है खिप्पम दम्बम विजानाति आती जिहवा रसम यथा जीव की खुबी क्या है वैसी ही कुछ खुबी शिष्य की है पहले तो जीव और कलछी में फर्क है कल छी मृत है जीव जीवित है बुद्धि मृत है हृदय जीवित इसलिए बुद्धि तो आज नहीं कल यंत्र बन जाएगी यंत्र है इसलिए कंप्यूटर बनते और जल्दी ही आदमी के मस्तिष्क से ज्यादा काम नहीं लिया जाएगा जरूरत ना रहेगी क्योंकि बेहतर मशीनें होंगी कम भूल चूक करने वाली मशीनें होंगी मैंने सुना है कि कंप्यूटर बड़े से बड़ा कंप्यूटर जो अभी पृथ्वी पर है एक सुबह वैज्ञानिक चकित हुए उससे जो निष्कर्ष आया था वो हैरान हुए अवाक रह गए उनमें से एक वैज्ञानिक ने कहा इस तरह की भूल करने के लिए दो वैज्ञानिक अगर पांच हजार साल तक कोशिश करें तभी हो सकती इस तरह की भूल धीरे दीद धीरे बुद्धि तो कंप्यूटर के साथ पहुंच जा रही है आदमी से भूल छूक होती कंप्यूटर भूल भी नहीं करेगा करेगा भी तो ऐसी भूल करेगा जिसको आदमी हजारों वर्ष में कर पाए मुश्किल से असंभव जैसी बात करेगा नहीं तो नहीं होगी भूल आज नहीं कल छोटे कंप्यूटर हो जाएंगे जिन्हें तुम अपने खीसे में रख के चल सकोगे तो तुम्हें सिर में इतना बोझ लेके चलने की जरूरत न रह जाएगी कंप्यूटर से तुम पूछ सकते हो कि फलाफला फला ओपनिषिद फला में फलाफला फला पेज पर क्या है वो फौरन जवाब दे देगा तुम्हें कंठस्थ करने की जरूरत क्या अभी भी यही कर रहे हो तुम जिसको तुम पंडित कहते हो वह कंप्यूटर है उसने कंठस्थ कर लिया है उसने रट लिया है ये रटन तो मशीन भी कर सकती है, मस्तिष्क मुर्दा है क्योंकि मस्तिष्क का सारा संबंध अतीत से जो बीत गया जो जान लिया वही मस्तिष्क में संग्रहित होता है जो नहीं जाना जो अभी हुआ नहीं उसकी मस्तिष्क में कोई छाप नहीं होती हृदय भविष्य के लिए धड़कता है मस्तिष्क अतीत के लिए धड़कता है मस्तिष्क पीछे की तरफ देखता है हृदय आगे की तरफ जो होने वाला है हृदय खुला है भविष्य के लिए मस्तिष्क तो पीछे देख रहा है जैसे कार में दर्पण लगा होता है पीछे की तरफ देखने के लिए वैसा मस्तिष्क है वो पीछे की तरफ देख रहा है जो रास्ता बीत चुका जिससे गुजर चुके जो धूल अब बैठने के करीब हो गई उस धूल का दृश्य बनता रहता है मस्तिष्क है अतीत का जोड़ इसलिए मुर्गा है अतीत यानी मृत जो अब नहीं जा चुका मर चुका अतीत तो कब्रिस्तान है मस्तिष्क भी कब्रिस्तान है वहां लाशें ही लाशें हैं तथ्यों की जो कभी जीते धड़कते थे अब नहीं तो सदगुरु से तुम दो तरह से जुड़ सकते हो या तो कलछु की भांति मुर्दा कभी वो भी जीती थी किसी वृक्ष में वर्षा आती थी तो उसके भीतर भी स्पंदन होता था पक्षी गीत गुनगुनाते थे तो उनका तरुन्नम उसे भी एहसास होता था धूप आती थी तो धूप की किरणें उसे भी नींद से उठा देती थी कभी वो भी जीवित थी किसी वृक्ष में अब नहीं टूट गई वृक्ष से अलग हो गई वृक्ष से जब तुम छोटे से बच्चे थे तब तुम्हारा मस्तिष्क भी जीवित था तब वो तुम्हारे हृदय के साथ ही छाया की तरह चलता था वो तुम्हारे बड़े व्यक्तित्व का अंग था फिर धीरे धीरे अलग हो गया फिर धीरे धीरे उसको शिक्षा दी गई अलग होने की फिर तुम्हें समझाया गया कि विचार करने में प्रेम और घृणा को बीच में नहीं आने देना चाहिए संवेदनाओं को बीच में नहीं आने देना चाहिए भावनाओं को बीच में नहीं आने देना चाहिए तुम्हें शुद्ध विचारक बनाने की कोशिश की गई मस्तिष्क को काट दिया गया अलग मस्तिष्क धीरे दीर धीरे अपने आप अपने भीतर ही चलायमान हो गया उसका कोई संबंध तुम्हारे पूरे अस्तित्व से ना रहा वो एक टूटा हुआ खंड हो गया सोचो क्या संबंध है तुम्हारे मस्तिष्क का तुमसे वो चलता जाता है अपने आप ही तुम सोना चाहते हो वो चल रहा है तुम कहते हो भाई चुप भी हो जाओ वो सुनते ही नहीं वो चला जा रहा है यह तुम्हारा मस्तिष्क है थोड़ा सोचो तुम बैठना चाहते हो तुम्हारे पैर चले जा रहे हैं तुम उनको अपने पैर कहोगे तुम कहोगे हम बैठना चाहते हो पैर नहीं सुनते और चलते चले जाते तो कैसे तुम इन पैरों को अपना कहोगे तुम रुकना चाहते हो और जवान बोले चली जाती तुम चिल्लाते हो कि मुझे रुकना है और जवान नहीं रुकती तुम इस जवान को अपना कहोगे अपना तो वही जिसकी मालकियत हो मस्तिष्क तुम्हारी क्या मालकी है कोई भी तो मालकियत नहीं तुम रात सोना चाहते हो विश्रांति चाहते हो दिन भर के थके मांधे उलझे परेशान और मस्तिष्क अपने ताल बजाया जाता है अपने ताने बाने गुने जाता है मस्तिष्क अपनी गुनगुनाहट किए जाता है तुम्हें नींद आए ना आए मस्तिष्क अपना हिसाब जारी रखता है तुम सो भी जाओ मस्तिष्क सपने बुनते रहता तुमसे बिल्कुल अलग चलता है तुम्हारा कोई काबू नहीं रह गया मालकियत होती तो मस्तिष्क जीवित रहता तब तुम्हारी समग्रता का अंग होता तुम्हारे साथ चलता तुम्हारे साथ बैठता तुम्हारे साथ उठता अब तो अलग ही हो गया खंड खंड हो गए तुम अलग हो गए मस्तिष्क अलग हो गया ध्यान का इतना ही अर्थ है कि यह मस्तिष्क फिर से तुम्हारे खून की चाल के साथ चले तुम्हारे हृदय की धड़कन के साथ धड़के ये तुम्हारी संवेदनाओं तुम्हारी भावनाओं तुम्हारे प्रेम इनके साथ एक रस हो जाए अलग न रह जाए अलग थलग न रह जाए यह तुम्हारी समस्तता का एक जीवंत अंग हो तब तुम मालिक हो जाते हो शिष्य तो जीव की भांति है एक अंग तुम्हारा लछी मुर्दा है मुर्दा कैसे अनुभव करे बुद्ध ने ठीक ही प्रतीक चुना विज्ञ पुरुष मुहूर्त भर भी पंडित के साथ रहे तो तत्काल धर्म को उसी प्रकार जान लेता है जिस प्रकार जीवा दाल के रस को जान लेती एक मुहूर्त एक पल भी क्योंकि अनुभव कुछ समय की बात नहीं जिन अनुभवों की यहां हम चर्चा कर रहे हैं उन अनुभवों का समय से कोई संबंध नहीं वे कालातीत है उनके लिए समय नहीं लगता समझ लगती है समय नहीं लगता होश चाहिए समय का कोई सवाल नहीं ऐसा नहीं कि तुम बुद्ध पुरुषों के पास हजार साल तक रहोगे तो बहुत ज्यादा सीख लोगे जो सीख सकता है एक क्षण में सीख लेगा जो नहीं सीख तक सकता वो हजार साल तक वैसे ही चूका चला जाएगा असली सवाल समय का नहीं असली सवाल बोध का है ये तुमने ख्याल किया कुछ चीजें बोध से समझ आती घर में आग लग गई तुम छलांग लगा के भाग निकलते हो एक क्षण भी नहीं रोकते तुम ये नहीं कहते कि भाई समझ तो लेने दो किसने लगाई कैसे लगी लगी भी है कि सिर्फ माया है सपना है और लगी भी हो तो भी और हजार काम भी तो करने जरूरी हैं पहले उनको निपटा लू फिर निपट लेंगे नहीं सब काम रुक जाते तुम ये भी तो नहीं कहते कि जाऊं किसी गुरु से पूछाऊं कि कैसे निकलू ना तुम जाके शास्त्र को देखते हो कि शास्त्र में शायद कोई विधि दी हो कि जब घर में आग लगे तो कैसे निकलना चाहिए ना तुम कपड़े लत्तों की फिक्र करते ना तुम दर्पण के सामने खड़े होकर अपने को सजाते संवारते सब शिष्टाचार सब सभ्यता एक तरफ पड़ी रह जाती अगर तुम बाथरूम में नग्न खड़े स्नान कर रहे थे तो नंगे ही बाग खड़े होते भूल ही जाते हो कि नग्न तीव्रता अग्नि का बोध काफी है जब तुम बुद्ध पुरुषों के पास कभी तुम्हें अवसर मिल जाए तो त्वरा से जाना चाहिए तीव्रता से जाना चाहिए बोध से जाना चाहिए एक क्षण में घटना घट गट सकती है यह कोई सवाल नहीं है कि जिंदगी भर सैकड़ों साल तक तुम सत्पुरुषों के सत्संग करो तब तुम्हें बोध आएगा डर तो यह है कि अगर तुम्हारे भीतर त्वरा नहीं है तीव्रता नहीं है तो कभी ना आएगा हजारों साल बीत जाएंगे तुम पर धूल जमती जाएगी तुम्हारा दर्पण और भी धुंधला होता चला जाएगा विज्ञ पुरुष मुहूर्त भर में जरा सा भी होश हो समझ हो, जीवन के अनुभव की थोड़ी सी भी प्रतीति हो तो एक क्षण में क्रांति घट जाती तत्काल धर्म को जान लेता है उसी प्रकार जैसे जेवा दाल के रस को जान लेती कल मैं एक गीत पढ़ रहा था गीतकार ने तो प्रेसी के लिए लिखा है गीतकार उस बड़े प्रेम को जानते भी नहीं लेकिन शब्द तो महत्वपूर्ण है और परमात्मा के खोजियों के काम में भी आ सकते हैं रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई जैसे वीराने में चुपके से बाहर आ जाए जैसे सहराओं में हौले से चले वादे नसीम जैसे बीमार को बेबजे करार आ जाए एक क्षण में घटती है बात तेरी खोई हुई याद आई सतपुरुष के पास किसी और की याद तुम्हें नहीं आती अपनी ही खोई हुई याद आती सतपुरुष के पास जैसे तुम दर्पण के सामने खड़े हो गए जैसे तुमने कभी दर्पण न देखा हो तो तुम्हें अपने चेहरे की कोई खबर ना होगी सतपुरुष के सामने खड़े होकर जैसे तुम दर्पण के सामने आ गए अचानक अपना चेहरा पहचाना कभी न जाना था तत्क्षण तो याद आ गई और याद ऐसी जैसे वीराने में चुपके से बाहर आ जाए पता भी न चले पग ध्वनि भी न हो चुपके से वीराने में बाहर आ जाए जैसे सेहराओं में खोले से चले वादे नसीम जैसे मरुस्थलों में जहां कोई सुबह की ठंडी हवा चलने का सवाल नहीं अचानक अचानक आकार शीतल हवा का झोंका आ जाए जिसे तुम जिंदगी कहते हो वो अभी मरुस्थल जैसी है जिसे तुम जिंदगी कहते हो वो भी एक वीरान है जैसे तुम अभी जिंदगी कहते हो उसमें तुमने पतझड़ ही जाने वसंत नहीं दोपहर की जलती लपट जानी सुबह की शीतल हवा नहीं जैसे वीराने में चुपके से बाहर आ जाए जैसे सहराओं में हौले से चले वादे नसीम और जैसे बीमार को बेबजे करार आ जाए से कोई आदमी बीमार पड़ा है और कोई कारण नहीं है अचानक उठ के बैठ जाए अचानक स्वास्थ्य की एक लहर आ जाए बेवजह करार आ जाए सतपुरुष के सत्संग में जो घटता है बेवजह उसका कोई कारण नहीं क्योंकि तुम बिल्कुल तैयार न थे तुमने कभी सपने में भी न सोचा था कि तुम्हारे इस मरुस्थल में अचानक चुपचाप शीतल हवाओं का आगमन हो जाएगा तुमने कभी विचारा भी न था कि तुम्हारे पतझड़ में वसंत बिना आवाज किए बिना पगध्वनि किए उतर आएगा तुमने कभी सोचा न था तुम तो करीब करीब राजी ही हो गए थे तुमने तो करीब करीब मान लिया था कि यही जिंदगी है बस यही जिंदगी है तुमने तो स्वीकार कर लिया था जिंदगी का यह रूखा सूखापन फूल रहित फल रहित तुमने तो मान ही लिया था इस घस्टिन का नाम ही जिंदगी है तुमने तो इस व्यर्थ की दौड़धाप आपाधापी को ही जिंदगी स्वीकार कर लिया था लेकिन किसी सदगुरु के पास अचानक तुम्हें याद आती जिसे तुमने जिंदगी कहा वो तो जिंदगी का प्रारंभ भी नहीं वो तो जिंदगी की भूमिका भी नहीं वो तो जिंदगी का आबासा भी नहीं तुमने जिससे जिंदगी समझा वो तो मौत का ही छिपा हुआ रूप थी भूल हो गई भ्रांति में रहे ये एक क्षण में हो जाता है जैसे कोई तुम्हें सोए से झकझोर के जगा दे आंख खुल जाए ऐसा ही सत्संग है लेकिन तुम संवेदनशील हो तो यह हो पाता है तुम जीव की तरह संवेदनशील हो तो यह हो पाता है लोग इतने कठोर क्यों हो गए कलछुआया क्यों हो गए लोगों को एक और बड़ा भ्रांत ख्याल है कि कठोरता में सुरक्षा है लोग सोचते हैं अगर कठोर न हुए तो असुरक्षित हो जाएंगे हर कोई दबा देगा हर कोई छाती पे बैठ जाएगा तो लोग कठोर हो गए हैं ताकि सुरक्षित हो जाएं। हालत बिल्कुल उल्टी तुमने कभी गौर किया दांत कठोर है धीरे धीरे गिर जाते जीव कठोर नहीं कभी गिरती नहीं अंत तक साथ बनी रहती है जीव इतनी कोमल है और 32 कठोर दांतों के बीच बनी रहती है दांत आते हैं और चले जाते हैं। जीप सुरक्षित संवेदनशीलता में सुरक्षा है क्योंकि संवेदनशीलता में जीवन है घबराना मत संवेदनशील होने से और अपने को कठोर मत कर लेना अकड़ा मत लेना क्योंकि उसी अकड़ने में असुरक्षा है मरने लगे तुम मरने में नहीं सुरक्षा हो सकती ज्यादा जीवंत होने में सुरक्षा है सदगुरु के पास आ जाना इनकलाब है एक क्रांति जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए अचानक तुम अब तक जो समझते थे ठीक वो गलत हो जाता अचानक अब तक तुम जिसे समझते थे राह वो गुमराह हो जाती अचानक अब तक तुम जिसे जीवन समझते थे उस पर सब पकड़ छूट जाती दिल भी गुलाम दिल की तमन्नाएं भी गुलाम यूं जिंदगी हुई भी तो क्या जिंदगी हुई एक सदगुरु को देख के पहली दफा ये ख्याल आता है एक मालिक को देखकर पहली दफ़ा ख्याल आता है कि तुम गुलामी में जिए दायोजुनीस को पकड़ लिया था कुछ डाकुओं ने और उसे बेचने बाजार में ले गए तब तो दुनिया में गुलाम होते थे और गुलाम बेचे जाते थे दायोजुनीस को तख्ती पर खड़ा किया गया बोली लगाए जाने के लिए बड़ा शानदार आदमी था नग्न उसकी शान देखे बनती थी वहां बड़े धनपति आए थे गुलामों को खरीदने लेकिन उन धनपतियों में किसी के भी चेहरे पर यह शान ना थी ये गरिमा ना थी लोग झेपे झेपे से मालूम हो रहा थे थ गुलाम को देखकर और जैसे ही बोली लगाने वाला बोली लगाने को था डायरीज ने चारों तरफ नजर डाली वो उस तखत पे ऐसे खड़ा था जैसे कि सम्राट हो और उसने कठहरो ये जो सामने आदमी खड़ा है कौन उस बोली लगाने वाले ने कहा कि ये इस नगर का सबसे बड़ा धनपति डायजुनिज ने कहा कि इस गुलाम को इस मालिक की जरूरत मुझे इसी के हाथ बेच डालो इस गुलाम को मुझे मालिक की जरूरत है दिल भी गुलाम दिल की तमन्नाएं भी गुलाम यू जिंदगी हुई भी तो क्या जिंदगी हुई पहली दफा तुम्हारा सब झंझना जन के टूट जाता है जैसे दर्पण गिर पड़े पृथ्वी पर खंड खंड हो जाए चकनाचूर हो जाए सदगुरु से मिलन एक सौभाग्यपूर्ण दुर्घटना है उसके बाद फिर तुम वही ना हो सकोगे फिर तुम लाख बटोरों उन टुकड़ों को टूटे हुए शीशे के टुकड़ों को फिर तुम अपनी तस्वीर दोबारा जमा ना पाओगे अब तो तुम्हें नया होना ही पड़ेगा लेकिन यह उन्हीं के लिए हो पाता है जो संवेदनशील है वे ही शिष्यत्व को उपलब्ध होते हैं दुर्बुद्धि मूढ़ जन अपना शत्रु आप होकर आप कर्म करते हुए विचरण करते हैं पाप कर्म करते हुए विचरण करते हैं जिसका फल कड़वा होता है छरती बाला दुमेधा अमित्यनेव अतना वो जो दुर्बुद्धि दुर्बुद्धिमूढ़ जन है जो सदगुरु के पास आके भी ऐसे गुजर जाते हैं जैसे कुछ भी ना हुआ जो ज्ञानियों के पास आके भी ज्ञान की झलक से वंचित रह जाते हैं जनों ने अपने को इतना कठोर कर लिया है कि करीब करीब मुर्दा हो गए ऐसे दुर्बुद्धि मूढ़ जन अपने शत्रु स्वयं हैं कोई और उन्हें कष्ट नहीं दे रहा है अपनी ही नासमझी अपने गले की फांसी हो गई अपने ही शत्रु होकर पाप कर्म करते हुए विचरण करते हैं जिसका फल कड़वा होता है बुद्ध ने बार बार कहा है कि पाप करना सिर्फ नासमझी नहीं आत्मघात है भूल नहीं विध्वंस से तुम जब भी पाप करते हो तो दूसरे गुरुओं ने तो तुमसे कहा है कि पाप बुरा है क्योंकि दूसरे को चोट पहुंचानी बुरी है बुद्ध ने कहा है पाप बुरा है क्योंकि पाप में तुम अपने ही गली पे फांसी लगा रहे हो दूसरे से कोई संबंध नहीं दूसरे को चोट पहुंचेगी न पहुंचेगी ये तो गौण बात है लेकिन पाप करके तुम अपने को ही आग में डाल रहे हो अपने को ही चिता पे चढ़ा रहे हो दुर्बुद्धि मूल जन अपना शत्रु आप है बुद्ध ने कहा है तुम अपने ही मित्र हो अगर संवेदनशील समझपूर्वक जियो अपने ही शत्रु हो अगर दुर्बुद्धि से मूढ़ता से कठोर होकर जियो अगर बेहोशी में जियो तो तुमसे बड़ा शत्रु तुम्हारा कोई दूसरा नहीं अगर होश में जियो तो तुमसे बड़ा तुम्हारा कोई मित्र नहीं जो व्यक्ति भी पाप करता है पाप करने के कारण कोई उसे दंड देता है ऐसा नहीं पाप करने के कारण वो जीवन के सनातन नियम से दूर पड़ता जाता वो दूरी ही कष्ट ले आती जितना सनातन नियम से दूर पड़ता है जितना दूर जाता है उतनी ही ठंडक खोती चली जाती जीवन उष्ण होता चला जाता आंख की लपटें पकड़ने लगती जो भी सनातन नियम से दूर हटेगा वो अपने हाथ अपने रास्ते पर कांटे बो रहा है कोई दूसरा दंड नहीं देता कोई दूसरा नियंता नहीं है वो जो जीवन का परम नियम है जिसको बुद्ध धर्म कहते उसके पास होने में सुख है दूर होने में दुख है उसके साथ एक हो जाने में महासुख है उसके साथ बहुत दूर पड़ जाने में महादुख है नरक यानी परम नियम से फासला स्वर्ग यानी निकटता है बु ए गुल नाल ए दिल दूधे चिराग महफिल जो तेरी बजम से निकला सब so, परिसा निकला प्रेसी के लिए कहा है कवि ने कि तेरी महफिल से जो भी निकलता है तुस्से तो दूर होने के कारण परेशान हो जाता है आदमियों की तो बात छोड़ो बूए गुल फूल की सुगंध भी तेरी महफिल से बाहर निकलती तो परेशान हो जाती नाले दिल दिल की आह भी तेरे महफिल से बाहर निकलती तो परेशान हो जाती दूध ए चिराग ए महफिल और की तो बात छोड़ो तेरे महफिल के चिराग का धुआं भी बाहर निकलता है तो डगमगाता और परेशान नजर आता है बूए ए गुल नाल ए दिल दूध ए चिराग महफिल जो तेरी बजम से निकला सो परिसा निकला लेकिन यही सत्य है धर्म की व्यवस्था का वहां से जो दूर हुआ वहां से जो बाहर निकला वो परेशान हुआ जो उस नियम को छोड़ते हैं वे पीड़ित होते हैं कोई पीड़ा उन्हें देता नहीं अपने ही छोड़ने के कारण पीड़ित होते हैं तुम्हारे जीवन में अगर पीड़ा हो तो किसी के ऊपर दोष मत देना और शिकायत मत करना इतना ही जानना कि कहीं ना कहीं जीवन के नियम से तुम दूर जा रहे परमात्मा की महफिल से दूर जा रहे हो लौटना पीड़ा संकेतिक है और पीड़ा मित्र है सहयोगी है क्योंकि बताती है कि दूर जा रहे हो पीड़ा को थर्मामीटर समझना वो खबर देती है कि हट रहे हो दूर पास आ जाओ जब भी दुख हो तो अपने जीवन की फिर फिर परीक्षा करना जब भी दुख हो अपने जीवन का फिर फिर निदान करना फिर फिर विश्लेषण करना जरूर कहीं तुम्हारे पैर कहीं गलत पड़े हैं तो तुम मंदिर से दूर गए हो कभी भी कभी कभी बड़ी मधुर बातें कह देते हैं होश में नहीं कहते बहुत होश में कहें तो ऋषि हो जाएं। बेहोशी में कहते हैं लेकिन कभी कभी कभी बेहोशी में भी झलकें पा लेते हैं उस परम शक्ति की कवि और ऋषि का यही फर्क है ऋषि होश में कहते हैं कवि बेहोश में कहते हैं ऋषि वहां पहुंच के कहते हैं कवियों को वहां की झलक दूर से सपनों में मिलती है कवि स्वप्न दृष्टा ऋषि सत्यद्रष्टा ये मसायले तसवुफ ये तेरा बयान गालिब तुझे हम बली समझते जो न बादा खार होता ये मसायले तस्व्वफ ईश्वरी प्रेम की ये अद्भुत बातें कि वेद ईर्षा करें ये मसायले तस्वफ सूफियाना बातें ये मस्ती की बातें ये तेरा बयान गालिब और तेरा कहने का ये अनूठा ढंग कि उपनिषिद शर्मा जाए तुझे हम बलि समझते जो ना बाधा खार होता अगर शराब ना पीता होता तो लोग तुझे सिद्ध पुरुष समझते उतनी भूल हो गई ये बातें तो ठीक थी ये बातें बड़ी कीमती थीं जरा शराब की बू थी बस कवि जब होश में आता है तो ऋषि हो जाता है लेकिन कवियों के वक्तव्य तुम्हारे लिए सहयोगी हो सकते हैं क्योंकि ऋषि तो तुमसे बहुत दूर कवि तुम्हारे और ऋषि के बीच में खड़ा है तुम जैसा बेहोश लेकिन तुम जैसा स्वप्न रहित नहीं ऋषियों जैसा हो नहीं लेकिन ऋषियों ने जो खुली आंख देखा है उसे वो बंद आंख के सपने में देख लेता है कभी कड़ी है। ये मसायले तसव्वुफ, ये तेरा बयान गालिब तुझे हम बली समझते जो न खार होता है इसलिए कभी कभी ऋषियों को समझने के लिए कवियों की सीढ़ियों पर चढ़ जाना उपयोगी है, लेकिन वहां रुकना मत वो ठहरने की जगह नहीं गुजर जाना, चढ़ जाना, उपयोग कर लेना दुर्बुद्धि मूढ़ जन अपना शत्रु होकर जीता है पाप कर्म करते हुए विचरण करता है जिसका फल कड़वा होता है पाप पहले भी कड़वा है मध्य में भी कड़वा है अंत में भी कड़वा है पुण्य पहले भी मीठा है मध्य में भी मीठा है अंत में भी मीठा है तुम अगर सच में ही भोगना चाहो जीवन के अर्थ को जीवन के रस को तो पुण्य ही उपाय पुण्य ही कुंजी है स्वर्ग के द्वार की पाप है कुंजी नरक के द्वार की अगर तुम्हारे जीवन में तुम नरक पाओ तो मत देना भाग्य को दोष मत कहना कि समाज दोषी है मत कहना कि दुनिया के हालात ऐसे हैं कि दूसरे लोग सता रहे ये सब बातें कहोगे तो तुम कभी स्वर्ग की कुंजी अपने हाथ में न पा सकोगे तुम्हारा विश्लेषण गलत हो गया इतना ही कहना कि मैं कहीं जीवन के नियम से दूर हट रहा हूं जो तेरी बजम से निकला सुपरी सा निकला तो खोज करना कि कहां कहां तुम जीवन के नियम से दूर जा रहे हो अगर क्रोध के कारण तुम्हारे जीवन में कष्ट हो तो क्रोध के प्रति जागना ताकि क्रोध की ऊर्जा करुणा बन जाए अगर लोभ के कारण कष्ट हो तो लोभ के प्रति जागना ताकि लोभ में नियोजित ऊर्जा दान बन जाए अगर घृणा के कारण कष्ट हो तो घृणा के प्रति जागना ताकि घृणा में संलग्न ऊर्जा मुक्त हो जाए और प्रेम बन जाए जिनको हमने पाप कहा है वो और कुछ भी नहीं है वो जीवन से दूर ले जाने के रास्ते जिनको पूर्ण कहा है वो भी कुछ नहीं है वो वापस अपने घर को खोज लेने के उपाय जब भी तुम्हारे मुंह में कड़वा स्वाद आए कड़वाहट फैले तब समझना कि जीवन में कुछ करने का समय आ गया कुछ बदलना पड़ेगा और इसमें देर मत करना क्योंकि देर में खतरा है धीरे धीरे कड़वाहट कम मालूम होने लगेगी अगर तुम झूठ रोज रोज बोलते ही गए तो पहले दिन जितना कड़वा होता है दूसरे दिन उतना कड़वा नहीं होता तीसरे दिन और भी कड़वा नहीं होता धीरे धीरे तुम अभ्यासी हो जाते हो कड़वाहट मिट जाती यह भी संभव है कि तुम्हें मिठास भी आने लगे तब तुम्हारा दुर्भाग्य सुनिश्चित हो गया उस पर सील लग गई अब उसे खोलना मुश्किल हो जाएगा तो जब भी जीवन में तुम्हें पहली कड़वाहट आए किसी भी कृत्य को करते हुए तत्क्षण समझना की पाप हो रहा है कड़वाहट सूचक है कड़वाहट का कांटा प्रतिपल तुम्हें बता रहा है कि कहां क्या हो रहा है जब जीवन में कोई मिठास है समझना की कोई पुण्य हुआ पुण्य को दोहराना ताकि पुण्य तुम्हारी आदत हो जाए पाप को मत दोहराना ताकि पाप कहीं तुम्हारी आदत ना हो जाए तो धीरे धीरे तुम पाओगे तुमने अपने भीतर ही उस कल्याण मित्र को खोज लिया जो तुम्हें परम आनंद की तरफ ले जाएगा अन्यथा तुम अपने ही शत्रु के हाथों में हो आज नहीं